श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनम पुर सुधारी करण हु भुवर विमलयस जो गायक फल चारिया रामचंद्र की जय पवन तो सुत हनुमान की जय बोलो भई सद सन्तन की जय तो आपने से छब्बीस के बाद श्याम शरीर सुभाय सुहान शोभा कोटि मनोज लगा जावक जुत पद कमल सुहाए मुनिमन मधु पर हाए पीत पुनीत मनोहर ज्योति हर तील रविदामिनी ज्योति कलकिंकि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ महा छवि देई करुद्रिका छोर तो साज सब साजे उत उभूषण राजे पियर उपर ना का खा सोती धुआचरण लगे मणिमोती नयन कमल कल कुंडल काना दन सकल सुंदर जुम्मधाना सुंदर भ्रगट मनोहर नासा भाल चिलकर चिरिता निवासा सुहत मौर मनोहर मम मंगलमय मुक्ता मणि गाथे गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही सुर नारी सुर सुंदरी बरही विलोक सब दिन चोरह मणिवतन भूषणि बारे आरती करहीं मंगल गह सुरस मन बर सही सूत मागद बंदि सुजसु सुनावह कोबर ही आनी कुंवर कुंवरी सुहासन सुख पाई गए सत प्रीति लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई गये लह कौरी गौरी गौरी शिखाव राम सीय संसारद कहेंनबास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें निज पाणी मणिमहू देख यतिमृत की दानी न तुज बल्ली भय बस जान की ना ना कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानी भर कु सुंदर सकल सखी लवाई जन वाई चलते ही समय सुनिए अशीष जहां तानगर नक्श आनंद महाजीय जोड़ी चारुचार्य मुदित मन सगणी इंद्र सिद मुनी सदेव बिलोक प्रभु दुंदुविनी चले हरसि भरसि प्रसून निज निज लोक जय जय जय बनी सहित बदू पिन कुंवर सब तब आए पास शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जन वासुषिया पर रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जयो संद <coughs> अब स्मरण करेंगे जनकपुरी में महाराज जनक के राजभवन में भगवान श्री राम जी सीताजी उसी प्रकार सब भाइयों का व्यवहार संपन्न हो गया उसके बाद बराती लोग अपने दिल मासे चले गए और इन चारों को चारों भाइयों को चारों बधुओं को इन सबको कोहबर में ले गए ये कल बता रहे थे तुलसीदास तो जी के उसके बाद में वहां की शक्तियां सब उनको कोहबर में ले गए दूल्हे दुल्हेन सही सुंदर चली गोहबर ले आई गयी वो स्थान है जहां पर देवताओं की स्थापना की जाती कुल देवता की स्थापना करने का अंतापुर का घर का भीतरी भाग उठरी उसमें उनकी स्थापना की जाती है उन देवताओं की पूजा की जाती उसके पहले जो है सब जितने अपने पितृ लोग हैं उनका सबका आवाहन किया जाता है और पितरों की भी सबकी स्थापना की जाती है जैसे जीवित जितने लोग हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है वे सब लोग आते हैं उपस्थित होते हैं ऐसे जो पितर लोग शरीर छोड़कर के चले गए उनको भी निमंत्रण दिया जाता है और वो भी आते हैं और उसी में उसी स्थान पर कोहर में वहां पर वो रहते हैं, हैं वहां पर उनकी नित्य पूजा की, की जाती है जब तक विवाह का कार्यक्रम चलता है तब तक उनकी पूजा की जाती है ये विधान इस प्रकार से विवाह के समय में देवताओं का भी पूजन पित्रों का भी पूजन एक वातावरण इस प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण धार्मिक वातावरण विवाह के समय में रहता है अब वहाँ वैसे तो उसी में उन देवताओं की पूजन कराने के लिए इनको भी ले जाते हैं अब ये समझते हैं कि देखो सभी दोनों के कुलों के जो पित्र लोग हैं वो सब आपस में मिल गए और अब उनकी पूजा इनकी इसी प्रकार से चाहिए तो ये वर जो है इनके बधू के घर में वहां पर जाकर के गोबर में पहुंचता है और उन सबके पितरों की पूजा करता है ऐसे जब विदाह होकर के जब बधू पहुंची पथ के घर में तो वहाँ पर भी जाकर के उन पितरों की पूजा उनके यहाँ पर वो भी करते वहाँ पितरों का भी आवाहन किया जाता है तो इस प्रकार के विधान जो है उसी का तुलसीदास जी संक्षेप में वर्णन कर देते हैं बाकी जो अपने अपने कुल की रीतियाँ अलग अलग प्रकार की रीतियाँ हैं जहाँ जिस प्रकार की रीतियां उस प्रकार से करते हैं इसमें देवताओं का पूजन एक कार्य है और बाकी दूसरे कार्य हैं फिर और वहां पर होते हैं और वे सब लोक रीतियां होंगे वे सब लोक रीतियां को वर्ण होती उनका वर्णन आगे आएगा उनको देखें यहाँ पर तो बस भगवान राम जी सीता जी इसी प्रकार से भरत मांडवी लक्ष्मण उर्मिला और सत्यकीर्ति ये सब जो है वह चले जा रहे हैं इनको सबको ले जा रहे हैं कोबर में शक्तियां सबके साथ में हैं झुंड के झुंड जुम्डिक सब शक्तियाँ हैं कुछ भगवान श्री राम जी सीता जी के साथ में हैं कुछ भरता के साथ में हैं कुछ लक्ष्मण के साथ में हैं कुछ चतुघ्न के साथ में हैं और उन सबको साथ में ले ले जाकर के वो सब शक्तियाँ उनको लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर अब्दुल सिंह उस समय जब तक वहां तक पहुंचे हैं तब तक बीच में भगवान श्री राम जी की सुन्दरता का वर्णन करते हैं क्योंकि अब जो जितनी भी वहां की सखियां हैं या स्त्रियां हैं या रानियां हैं वो सब अब भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को अच्छी तरह से देख रहे हैं उनको जैसा भगवान श्री राम जी का स्वरूप दिखाई दिया वैसा वर्णन करना आवश्यक था इसलिए तुलसीदास बार यहाँ भगवान का सिर से, से लेकर के नक्सिक सौंदर्य उनका वर्णन ऊपर से नीचे तक कैसे सुंदर इस समय भगवान बने हैं उसका वर्णन करते हैं और ये है भगवान का स्वरूप जब हो वर रूप है वर के रूप में यहाँ पर उनका विवाह हुआ है उस समय जैसे श्रृंगार युक्त हैं उनका सबका श्रृंगार का भी है उनके सुंदर शरीर का भी है ये इसमें एक बार दिखा देते हैं तो एक तो ये प्रासंगिक है क्योंकि इस समय विवाह भगवान श्री राम जी का वर उस समय कैसे दिखाई देते हैं उस कारण से दूसरे ध्यान करने वाले व्यक्तियों के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियां होती हैं कोई तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जी का वर रूप में ध्यान करना चाहे स्मरण करना चाहे तो उनका सब ऊपर से नीचे तक वर्णन कर दिया गया इसका याद रखें और ऐसे ही स्मरण इस करें इसी प्रकार से ध्यान करें तो उस समय सीता जी ने भी अब जब वहां से उठ करके चली तब भगवान श्री राम जी को भली भात देखा इसलिए ये भी कह सकते हैं सीता जी को भगवान श्री राम जी कैसे सुंदर दिखाई दिए उसका भी वर्णन तुलसीदास करते हैं आप तो हाँ, सुन्दरता देखो भगवान राम की कैसी है कैसे सुंदर बने हुए हैं तो कहते हैं श्याम शरीर सुहाय सुहावन सुहावन में सुहावना, सुहावना शरीर में सुंदरता का वर्णन है भगवान श्री राम जी का शरीर जो है वह श्याम वर्ण का है और स्वाभाविक सुंदर ही निधान है स्वाभाविक माने वो तो ऐसे शरीर ही उनका ऐसा बना हुआ कि सुंदर होंगे और उनका सुंदर होना स्वाभाविक नेचुरल कहना चाहिए उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वह कोई विशेष प्रकार से उन्होंने शरीर बनाया है या कोई श्रृंगार किया इसलिए सुंदर है आगे चल करके उनके श्रृंगार सु, का भी वर्णन करते हैं लेकिन ये पहले बता देते हैं कि श्रृंगार भगवान श्री राम जी के सौंदर्य को कुछ विशेष बढ़ाता नहीं भगवान तो वैसे सुंदर है अब उनको आभूषणों की क्या जरूरत लेकिन फिर भी आभूषणों का वर्णन करते हैं क्योंकि वो समय विवाह का समय है तो जैसा उनका श्रृंगार कराया गया है उस प्रकार का धारण किया गया तो भगवान के स्वाभाविक सौंदर्य का स्मरण और ये स्वाभाविक सौंदर्य ही श्रेष्ठ सौंदर्य है जितना बनावटी सौंदर्य है वो एक प्रकार से भद्दा सौंदर्य है सुंदरता लाई जाती कोशिश की जाती है सुंदरता शरीर में सुंदरता नहीं है मुख में सुंदरता नहीं है लेकिन श्रृंगार इत्यादि करके उसको सुंदर बनाया जाता है तो फिर वो सुंदरता जमती नहीं है ज्यादा आकर्षक नहीं है लेकिन जब सुंदरता शरीर में स्वाभाविक सुंदरता शरीर की हो तो वैसे भी सुंदर है लेकिन आभूषण इत्यादि उसको विशेष सुंदर बना देते हैं बस इतनी बात उसमें इसलिए तो उसी बात शुरू करते हैं भगवान श्री राम जी का श्याम शरीर और स्वाभाविक रूप से सुंदर है दूसरी बात उनकी सुंदरता की तुलना कैसे करें तो कहते हैं कि कामदेव से सुंदरता की तुलना कर सकते हैं लेकिन कोटियों कामदेव भी इकट्ठे किए जाए तो भी उनकी सुन्दरता की बराबरी नहीं कर सकते इसलिए कामदेव कोटियों कामदेव भी अपनी सुंदरता को सब मिला करके भगवान राम की सुंदरता के सामने लज्जित होते हैं लजावन लजावन के माने उनको लजाने वाली भगवान श्री राम जी की सुंदरता कामदेव की सुंदरता को भी लजाने वाली है माने उनके सामने भगवान की सुंदरता के सामने इसका कोई सौंदर्य नहीं वर्णन <coughs> करने का रूप स्थूल रहता है भाषा में स्थूलता ला करके उसका वर्णन करते चाहे जितना सूक्ष्मता लावे तो भी स्थूलता रहती कामदेव सूक्ष्म है उसका लेकर के उदाहरण देते हैं कि परमात्मा भी सूक्ष्माधि सूक्ष्म है इसलिए उसकी तुलना कामदेव से करते हैं लेकिन कामदेव में जो सुंदरता है उसका आकर्षण है वो यदि समझ में व्यक्ति को आवे तो उसके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है कि वो काम के आकर्षण में न पड़े उसके सौंदर्य को सौंदर्य न समझे परमात्मा का सौंदर्य उसके सामने करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य है इसलिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कामनाओं का क्या इंद्री भोगों का क्या उनको समझे कि क्षुद्र है निंदनी हैं, हैं तुच्छ हैं उनमें कुछ तत्व तो नहीं है चाहे जितने सौंदर्यवान हो चाहे जितने सुख देने वाले लगते हों लेकिन उनकी तुच्छता को ध्यान में रखें परमात्मा के सौंदर्य के परमात्मा के आनंद के परमात्मा की पूर्णता का उसी व्यक्ति को समझाना चाहिए और उसकी तरफ अपना ध्यान दें पंचदशी में एक जगह पंचदशी के आचारी कहते हैं कि जैसे एक तराजू के दो पर्डे होते हैं अगर एक पर्डे में कुछ भार रख दो तो वो नीचे जाएगा और दूसरा पल्ला ऊपर उठेगा अगर उसमें दूसरे पर्डे में और कुछ भार रख दो जिसमें रखा हुआ तो वो पल्ला और नीचे चले जाएगा दूसरा पल्ला और ऊपर चला जाएगा तो जैसे तराजू के दो पर्डे हैं एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है अगर दूसरी तरफ रख दें, तो जो ऊपर चला गया तो सेम वजन रख दे अगर वो नीचे आ जाएगा तो दूसरा बारा पंडा ऊपर उठा उठ जाए बस इसी प्रकार से भौतिकता और आध्यात्मिकता का भी संबंध ऐसा ही है जैसे जैसे आध्यात्मिकता जागृत होती जाएगी अंदर व्यक्ति के तैसे तैसे भौतिकता लुप्त होती जाएगी तुच्छ लगने लगेगी ए हो जाएगी उसकी तरफ कोई मूल्य नहीं रह जाएगा लेकिन जब तक व्यक्ति भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को लेकर के चलता है दोनों के साथ रखता है तो कभी इस पलड़े पर कभी उस पलड़े पर कभी इसकी प्रशंसा कभी उसकी प्रसन्नता कभी इसकी, इसकी तरफ दौड़ता है कभी उसकी तरफ दौड़ता है ये स्थित रहती है और ये व्यक्ति की शास्त्र के अनुसार साधना की दृष्टि से ये स्थित दयनीय स्थिति है ये कोई अच्छी स्थिति नहीं कि कभी भौतिकता की तरफ कभी आध्यात्मिकता की तरफ खींचाता में मन बुद्धि लगे रहे इसलिए निर्णयात्मक रूप से माने जैसे समाधान कहते हैं समाधान के माने निर्णय हो जाए कि आध्यात्मिक जीवन ही एकमात्र श्रेष्ठ जीवन है और उसके सामने भौतिकता कुछ नहीं मूल्यहीन तुच्छ है व्यक्त है यह सब भाव उसके प्रति आ जाए उपेक्षणीय बन जाए तो आध्यात्मिकता का जितने ही व्यक्ति के अंदर महत्व तो बढ़ता जाएगा और उसकी तरफ उसका ध्यान बढ़ता जाएगा और उतनी ही भौतिकता जो तुच्छ भी होती जाएगी ये स्वाभाविक है अब अगर किसी के मन में भौतिकता की तुच्छता नहीं आती तो इसके माने हैं अभी उसके आध्यात्मिक विकास में कठिनाई है मार्ग अवरोध है अभी जितना उसका आंतरिक विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होता बौद्धिक रूप से शाब्दिक रूप से भले ही जानता हो कि अध्यात्म श्रेष्ठ है उसकी कुछ मानता है वो समझता भले हो लेकिन उसके जीवन में वो आध्यात्मिकता उतरी नहीं है आध्यात्मिकता उतरने के माने वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को ही प्रधानता दे उसके सामने भौतिकता तो कुछ भी नहीं अब यहाँ पर ये दोनों की तुलना जो कर दी कामदेव की तो यही दिखाने के लिए काम के माने केवल शैक्ष का, का काम नहीं है काम के माने जितने ये सब स्पर्श रूप से सुगंध है इनकी सबके इंद्रियों में विषयों को प्राप्त करके यहाँ जो सुखानुभूति होती है और मन अपने आप को उसमें इन विषयों के साथ मानता है यह समग्र शुभ जितना भी है या इन सबकी विषयों की कामना है उसका नाम ही कामदेव है सारा संसार इसी कामनाओं से लिप्त है इसी को प्राप्त करना चाहता है इसी में डूबा हुआ है बस इनमें व्यक्ति जो हुआ हो सब सबसे अधिक सुंदरता इसी में देखता है सबसे अधिक आनंद इसी में देखता है सबसे ज्यादा संतोष इसी में समझता है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि अध्यात्म के साथ जैसे की तुलसीदास जी कहते हैं अरे परमात्मा के सामने ये कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कि मैंने एक प्रकार की अगर उसे मिथ्या भी कह दें धर्म कह दें तो भी कोई हर्ज नहीं एक भ्रांति मात्र है कहते नहीं सुख जरूर लगता है ये सुख जो लगता है सुखाभास है कांधे में सुंदरता लगती है सुंदरता का आभास है इसलिए तुलसीदास ने बता दी जब भगवान श्री राम जी भौरी फिर रहे हैं तब उसमें जो परछाई दिखाई देती है प्रतिबिंबों में उससे तुलना कामदेव की तरफ मैंने कामदेव भी इसी प्रकार से एक प्रकार से परछाई है और परछाई में सत्यता नहीं होती परछाई मिथ्या है जो लोग परछाई को भी सत्य समझते हो वो कह सकते हैं कि हाँ काम भी सत्य है इंद्रियों के भोग भी सत्य हैं लेकिन परछाई तो मिथ्या इसलिए मिथ्या परछाई के सामने सतमान ये विषयों के सुख भी मिथ्या ये बात जो है बार बार अनेक प्रकार से कहते रहते हैं लेकिन ऊपर ऊपर शब्दों से देखो तो ये बात जो है जल्दी व्यक्ति भी पकड़ में नहीं आती लेकिन ध्यान में रखना चाहिए बुद्धि के द्वारा की तात्पर्य क्या है क्यों करते है दूसरे तुलना का एक कारण अगर स्थूल रूप से देखें तो ये भी कह सकते हैं जैसे भगवान श्याम शरीर है तो वैसे ही कामदेव भी श्याम शरीर है कामदेव भी सुंदर है लेकिन उसका भी शरीर गोल वर्ण नहीं है श्याम कामदेव वो श्याम लेकिन दोनों की श्यामता का कारण भिन्न भिन्न है परमात्मा इसलिए श्याम वर्ण है क्योंकि वो अनंत है पूर्ण है इसलिए श्याम वर्ण है और कामदेव इसलिए श्याम वर्ण है क्योंकि उसमें विकार है विकृत है दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है इसलिए वो विकार बान होने के कारण से जब वो हो श्याम वर्ण है श्यामता विकार की भी सूचक है श्यामता अनंतता की भी सूचक है परमार्थ में जो अनंतता है पूर्णता है वो श्यामता उसको श्याम रूप में वर्णन कर इसलिए कामदेव से और भगवान राम की कोई तुलना ही नहीं सुंदरता का वर्णन करते जरूर लोगों का ध्यान तुलना कुछ ना कुछ बतानी पड़ती है इसलिए इस प्रकार से बता दिया लेकिन इन दोनों में अगर कोई समानता है तो एक ऊपरी ऊपरी दिखावटी दिखावटी समानता है वास्तविक तात्विक रूप में कोई समानता नहीं इसलिए अंत कहना पड़ता है कि देखो शोभा कोटि मनोज लावन वो करोड़ों कामदेवों की शोभा को ये भगवान की सुंदरता लज्जित कर देने वाली है इस प्रकार से शास्त्र को तात्विक दृष्टि से आंतरिक दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से देखने का अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे बुद्धि को उसी प्रकार का बना दे वैसे ही दृष्टि जागृत करे सुनते सुनते शास्त्र का तात्पर्य है समझमाना चाहिए अब फिर आगे वर्णन करते हैं भगवान के शरीर की सुंदरता के एक एक अंगों का शुरू करते हैं भगवान के चरणों से और आगे बढ़ते बढ़ते फिर मुख तक जाते हैं क्रम है वर्णन करने का ऐसे नहीं शरीर में कहीं भी सुंदरता का कोई भी वर्णन करने लगे चरणों से शुरू करते हैं और मुख तक पहुंचते हैं अथवा मुख से प्रारंभ करें और चरणों तक का काम दोनों से कोई क्रम होना चाहिए इसलिए यहाँ पर शुरू करते हैं जाबक युद्ध पद कमल सुहाये जुगपद मान दोनों चरण भगवान के जो है वो कमल के समान स्वयं सुन्दर चरण है लेकिन इस समय उनमें जावक लगा हुआ है जावक मैंने महावर लगा हुआ है महावर तो वैसे स्त्रियां लगाती हैं लेकिन कृष्णों को भी वर के भी महावर उस समय लगा दिया जाता है जब उसका विवाह होता है तो इस समय चूंकि भगवान श्री राम जी वर रूप में हैं, इसलिए उनके पैरों में जावक एवं महावर भी लगा हुआ है और मुनि मन मधु प्रहार जिन्हें छाए और वही चरण है जिनमें कि मुनियो के मन भ्रमर होकर के उनमें छाए रहते हैं जैसे भ्रमर कमल के ऊपर मटराता रहता है ऐसे मुनि लोग भगवान के चरणों का स्मरण करते रहते हैं भगवान के चरणों का स्मरण अब भगवान के चरण किस बात के प्रतीक हैं? मुनि लोग वैसे तो भगवान का एक भगवान का स्मरण करें रूपाकार भगवान राम और फिर उनके चरण और उन चरणों का ध्यान बराबर करते रहे एक रूप तो ये सगुण रूप भगवान का हो गया लेकिन उन चरणों में परमात्मा बुद्धि होनी चाहिए वो अनंत परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त पूर्ण है वही यहाँ पर जो हो सब उन साकार रूप में भगवान राम के रूप में है और उनके सुंदर चरण जो है वो हो आराध्य हैं, स्मरणीय हैं, परम पूज्य है ऐसा भाव रख करके उनका स्मरण करना चाहिए ये देखें कि भगवान के चरणों का स्मरण करने से पाप दूर होते हैं अनेक प्रकार के मानसिक विकार शांत होते हैं काम क्रोध आदि निवृत्ति होती है हृदय में ज्ञान का उदय होता है भक्ति का उदय होता है भक्ति के माने साधुता सज्जनता भक्ति उत्पन्न हुई मन साधुता आ गई तो उसमें सरल स्वभाव हो गया उदारता आ गई सबके साथ प्रेम भाव हो गया तो इसलिए माना भक्ति आ गई तो ये भगवान के चरणों का स्मरण करते करते आती है तो इसलिए भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं वेदांति लोग कहेंगे कि भगवान के चरण क्या हैं हमारे जो शास्त्र हैं उपनिषद है और उनका जो ज्ञान है जो विद्या है वही भगवान के चरण है ज्ञानी लोग निरंतर वेदांत बीथियों में विचरण करते रहते हैं वेदांती लोग कहते हैं कि ज्ञानियों को क्या आनंद है वो वेदांत बीथियों में विचरण करते हैं वेदांत के मान वेदांत क्या है एक नगर के समान है उसमें विभिन्न प्रकार की जो विचार हैं, ज्ञान की बातें हैं वो अनेक गलिया है उन्हीं गलियों में जैसे कोई नगर की गलियों में घूमता है ऐसे वेदांति लोग वेदांत की गलियों में घूमते रहते हैं जो वेदांत की गलियों में मुनियों को घूमना है वही भक्तों के भगवान के चरणों का स्मरण करना है जैसे ये शास्त्र धीरे धीरे करके हमें उपनिषद परमात्मा तक पहुंचा देते हैं इसी प्रकार से भगवान के चरणों का स्मरण धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति जागृत करके परमात्मा तक पहुंचा देता ये है। यह हजारों लाखों लोगों ने इसी प्रकार से साधना की है और इस गति को प्राप्त हुए हैं कोई भी चाहे उस तो प्रकार से करके देखे अनुभव करे जैसा ऋषियों ने किया है मुनियों ने किया है वो किस गति को प्राप्त हुए हैं वो स्वयं भी साधना उसी प्रकार से करे लेकिन जैसे बताएगी उसी प्रकार साधना करें जैसे कहते हैं मुनि मन मधु रहते जिन्हें छाए छाए रहने के मैंने जा वहां से हटे नहीं जैसे मधु जो है कमल में छाए रहे वहां से हटते नहीं इसी प्रकार के मन परमात्मा के चरणों में लगा ही रहे दुनियादारी की बातों में न पड़े लोक चर्चा लोक वार्ता में समय नष्ट न करे जीवन में आवे। सब जगह शिक्षा ही शिक्षा है वैसे तो आप अर्थक कैसे करे तो जरा देर में शिक्षण क्या शादी अर्थ बताने में वो शब्द के अर्थ बता दो अलंकार बता दो ये होने में लेकिन आज आध्यात्मिक जैसे देखो तो तुलसीदास ने ऐसी रचना की हर पंक्ति में सब जगह शिक्षा की बातें साधकों के लिए प्रेरणा के स्रोत है प्रकार से साधना करें इसको जीवन में धारण करें इस प्रकार फिर कहते हैं पीट पुनिष्ठ मनोहर भूती अब चरणों से जब ऊपर थोड़े उठे तब तो उन्होंने कमर में पहनी हुई धोती दिखाई दी नीचे तक पहनो तक चरणों के पास तक चली आ रही है लटक रही है पहने हुई धोती तो धोती कैसी है पीले रंग की धोती है और पुनीत है पुनीत के माने शुद्ध है इसके माने रेशमी धोती है इस समय जो है विवाह के समय में या पूजा काल के समय में रेशमी बस्तर पहना दिया जाता है रेशमी पीली धोती भगवान पहने हुए है और बहुत मनोहर बहुत सुंदर लग रही है और वो सुंदर लग रही है तो कैसी सुंदर लग रही है अब उसका भी वर्णन करते हैं कहते हैं कि देखो हरक बाल रवि दामन ज्योति वो बाल रवि की ज्योति को हरण करने वाली है और दामिन माने बिजली की ज्योति का भी हरण करने वाली माने ये सब फीके पड़ जाते हैं उस भगवान की अगर धोती को देखो कैसी चमक रही है तो बिजली की चमक आपको फीकी लगने लगी अगर भगवान श्री राम जी की सुंदर धोती को देखो तो आपको बाल भी मैंने प्रातःकाल उदय होने वाला सूर्य जिसमें कभी पीला पी है अर्जिमा नहीं आ पाई है ऐसे सूर्य को भी देखो तो वो चमत्कार हुआ प्रकाश तो। आकर्षक सूर्य लगता है लेकिन सूर्य का आकर्षण क्या होगा उसके सामने तो भी भौतिक के सामने आखिरकार भौतिक सूर्य भी भौतिक सूर्य का पीला प्रकाश कुछ लोगों का मन ये प्रकृति की सुन्दरता की तरफ लगा रहता है लोग बहुत से प्रकृति की सुन्दरता का वर्णन करते हैं अब प्रकृति में बड़ा सुंदर लगता है ये है बड़ा सुंदर वो बड़ा सुंदर प्रागत काल बड़ा सुंदर सूर्योदय बड़ा सुंदर संध्या काल बड़ा सुंदर कहीं वन है तो बड़ा सुंदर बगीचा है बड़ा सुंदर पक्षी है बड़े सुंदर सब सुंदर लगते हैं उनको लेकिन ये सब सुंदरता कब तक जब तक तो परमात्मा की सुंदरता नहीं देखी तब तक परमात्मा की धोती देखो तो सूर्य को जाओ भूल परमात्मा की धोती को देखो तो भूल जाओ बिजली की चलो बादल आते हैं जैसे नीले नीले बादल आ गए और उनके बीच में है बिजली चमक रही है ऐसे ही भगवान का श्याम शरीर और वैसे ही उनका पीठ धोती उनकी या पीताम्बर ये भी चमक रहा है लेकिन ये जो चमक बिजली की है ये प्रकाश की चमक है और ये प्रकाश भौतिक प्रकाश है लेकिन परमात्मा तो जो धोती से चमक रही है परमात्मा जो शरीर है वो अभौतिक दिव्य है चेतना का पुण्य है भगवान का शरीर में जो प्रकाश है वो चेतना का प्रकाश है उनकी धोती में जो प्रकाश है वो चेतना का प्रकाश है और चेतना के प्रकाश के सामने ये प्रकाश क्या चुकेगा क्या शोभावेगी प्रकार के देखो की भगवान के सौंदर्य को जो तात्पर्य उसको ठीक ठीक समझने की कोशिश करो पीत पुनीत मनोहर धोती हरित बाल रवि दामन ज्योति और कल के कट सूत्र मनोहर कमर में जो है कटिसूत्र पहने हुए हैं कटिसूत्र के माने करभनी करभनी पहने हुए हैं और उसमें किंकनी भी लगी हुई मैंने उसके घुमरू लगे हुए हैं बलने वाले जो है लगे हुए हैं कल सुंदर बहुत सुंदर घुंग्रदार करभनी भी पहने हुए है और हुए। वो हुए। हैं हुए। भी, हुए। वो भी बड़ी मनोहर बाहु दुसाल भी विभूष सुंदर है और कमर के ऊपर जब देखे तब उनके बक्स और हाथ दिखाई दिए बाघुए लटकती हुई दिखाई दी कमर के नीचे कब घुटने तक चली आ रही है लम्बी बाह उस बाहें भी डिब तो उनका वर्णन कर दिया बाहू विशाल विशाल बाहू वैसे तो लोगों के हाथ जो है जब नीचे लटकाए खड़े हो तो वो कमर तक जान तक आ जाते लेकिन भगवान के हाथ जो और लंबे आजान बाहू मैंने घुटने तक आ जाए अगर उंगलियाँ आगे खोल दे, दे तो घुटने कच्ची खड़े खड़े सीधे ऐसे ऐसे बाहू को आजान बाहू जब विशाल बाहू कहते हैं तो भगवान के ऐसे भाव जो विशाल भाव है और विभूषण सुंदर उन बाहों में सुंदर आभूषण धारण किए हुए जगह जगह उनके नाम बताए हैं इसलिए यहाँ उनके नाम नहीं बताते हैं। हाथों में कमकड़ पहने बांधे हुए हैं, ये हाथों के आभूषण हाथ में पलाई में भी आभूषण पहना जाता है यहाँ पर भी बांधे जाता तो दोनों प्रकार के आभूषण जो है बाहों में भगवान पहने हुए है सुन्दर आभूषण धारण किए हैं और महा छवि देवी कंधे तक कुछ बाहों ऐसी तो कंधे के ऊपर वही पिक्चर भी दिखाई दे गया कब देखते हैं कंधे के ऊपर जनेू पड़ा हुआ है बाएं कंधे पर जनेू पड़ा हुआ है और दाहिनी तरफ आकर के बगल के नीचे उधर से जनेऊ लटक रहा है और जनेऊ का रंग कैसा है पीला भगवान का जहाँ कहीं भी वर्णन करते है जनेू दिखाई देता है लेकिन पीला जनू शर्वत सामान्य रूप से विवाह के समय में तो पीला कर ही दिया जाता है वैसे सफेद जनु अपने बिना रंग का बड़ा धारण करते है लोग लेकिन उस पीला कर देते हैं कहते जनेऊ महा छवि देवी छवि बड़ी सुंदरता लेकिन बहुत सुंदरता दे रहा <coughs> जनेऊ व्यक्ति की आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है उसमें <coughs> तो जो अगर व्यक्ति धारण धारण न किया एक प्रकार ऐसी ऐसा लगता है व्यक्ति को जैसे उसे आध्यात्मिकता से धर्म से कोई मतलब नहीं लेकिन जहाँ उसने सूत्र धारण किया तो सूत्र से धर्म का साथ होता इसके मन